ध्यान और आध्यात्मिक जीवन नायमात्मा बलहीन लभ्य निर्भयता निर्भयता मानसिक शक्ति का एक और लक्षण है कई बार भय के कारण हमारी बहुत सी शक्ति नष्ट हो जाती है हमें अति साहसी नहीं होना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत सुरक्षित हैं लेकिन जिस व्यक्ति को सदा गिरने का भय लगा रहता है वह अवश्य गिरता है उसी तरह अत्यधिक आत्मविश्वासी व्यक्ति भी अवश्य फिसलता है जो जो हम उच्च से उच्चतर स्तर पर आरोहण करते हैं क्यों तो त्यों गिरने और फिसलने का भय बढ़ता जाता है लेकिन यह कोई कारण नहीं कि हम निरंतर गिरने के भय से अभिभूत रहें दृश्य जगत में सापेक्ष स्तर पर कोई सुरक्षा नहीं है भगवत दर्शन से ही पूर्ण निर्भयता प्राप्त हो सकती है बृहदारण्यक उपनिषद में एक उक्ति है जनक अब तुमने निर्भयता प्राप्त की है यह पूर्ण निर्भयता की स्थिति है जो आत्म साक्षात्कार के बाद प्राप्त होती है उपनिषद में ब्रह्म को अभय के समानार्थक कहा गया है अभय निश्चय ही ब्रह्म है अभयम वही ब्रह्म एक अन्य उपनिषद में कहा गया है जब व्यक्ति द्वैत दर्शन करता है तब उसे भय होता है यदा ये वैश्य तस्मंतरम करुते अर्थ तस् भयम् भवती हम जितना अधिक अपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार करेंगे जितना अधिक परमात्मा का सर्वत्र दर्शन करेंगे उतने ही निर्भय होंगे एक दूसरे प्रकार का भय है दूसरे लोगों का भय दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे दूसरों को जो चाहे सोचने दो यदि तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि तुमने जिस पथ को चुना है वह सत्य है तो लोग तुम्हारे बारे में कुछ कहें या सोचें उससे क्या फर्क पड़ता है तुम्हारे समग्र जीवन को प्रभावित करने वाले सिद्धांत के विषय में दूसरों से समझौता न करो हिंद बुद्धि लोगों के भय से आध्यात्मिक जीवन के ऐश्वर्य को मत खो श्री रामकृष्ण वचनामृत में हम श्री रामकृष्ण को नरेंद्र से यह कहते पाते हैं कि दूसरों की आलोचना की उसी तरह उपेक्षा करनी चाहिए जिस तरह हाथी कुत्तों के भोंकने की करता है श्री रामकृष्ण यह भी कहते हैं कि जब तक साधक में लज्जा घृणा और भय है तब तक वह आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकता सबको संतुष्ट करना असंभव है यदि कोई हमसे असहमत है तो बहुतों को हमसे सहमति भी होगी जो हो हमें सभी पहलुओं पर विचार कर जो हमें ठीक लगे वह करना चाहिए कभी कभी मैं वहां तक यहां तक कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति सभी को प्रसन्न रखने का प्रयास करता है तो निश्चय ही उसमें त्रुटी है यदि हम अपने भीतर परमात्मा ज्योति का चिंतन करें तो वह हम देखेंगे कि लोगों का हमारे प्रति मनोभाव अनायास परिवर्तित हो रहा है दूसरों के साथ व्यवहार करते समय हमें अपना आंतरिक संतुलन बनाए रखना चाहिए और साथ ही दूसरों का भला या उसकी सहायता करने का प्रयत्न करना चाहिए हमें निस्वार्थ होना चाहिए लेकिन इतना बलवान होना चाहिए कि दूसरों को हमारी शक्ति का विश्वास हो जावे हमारी शक्ति और मनोभाव ऐसे होने चाहिए कि दूसरे हमारा नजायज़ फ़ायदा न न उठा सके यदि दूसरों द्वारा हमारे प्रति अन्याय करने या हमारा अकल्याण करते समय हम शांत रहना चाहें तो हमें बलवान होना चाहिए यदि हमें प्रतिकार करना है तो भी हमें बलवान होना चाहिए दोनों ही स्थितियों में बल आवश्यक है और हमें इतना बलवान होना चाहिए कि यदि हम प्रतिकार न भी करें तो भी दूसरे हमारे बल का अनुभव करें चुप रहने का भी एक तरीका होता है जिसमें दूसरा व्यक्ति तुम्हारी शक्ति का अनुभव कर सके और अपनी गलती पहचान सके वह अगली बार तुम्हारा नाजायज फ़ायदा नहीं उठा सकेगा हमें दूसरी को अपने शक्ति का आभास विचारहीनता अथवा कष्टदायक आचरण द्वारा नहीं बल्कि दृढ़ता और शालीनता से दिलाना चाहिए हम जिस संसार में रह रहे हैं वह इतना अपवित्र और बुरा है कि यदि हम दुर्बल होंगे तो वह सदा हमारा फायदा उठाना चाहेगा अतः साधक को जिस गुण का सर्वप्रथम विकास करना चाहिए वह है बल सच्चा मनोबल ऐसा बल जो कभी पराजय स्वीकार न करे लेकिन याद रखो तुम में दैत्य शक्ति भले ही हो लेकिन दैत्य की तरह बिना सोचे समझे उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अहिंसा अब हम बल के दूसरे लक्षण अहिंसा पर आते हैं यदि तुम भयवश अहिंसक आचरण करते हो तो इसमें कोई श्रेष्ठता नहीं है वास्तविक अहिंसा वह वा महानतम बल और सहिष्णुता की शक्ति है जिसे मानव अर्जित कर सकता है वह महानतम साहस के साथ महानतम प्रेम को प्रदर्शित करती है उसमें घृणा का पूर्ण अभाव होता है गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही बताने का प्रयत्न किया है उन्होंने उसे दूसरों को घृणा किए बिना युद्ध करने का अपना कर्तव्य करने को कहा घृणा उतनी ही बुरी है जितनी आसक्ति क्रोध उतना ही बुरा है जितना काम इस संबंध में कभी गलती न करो आध्यात्मिक जीवन यापन करते समय किसी के मार्ग में रोड़ा न बनो, किसी के विरुद्ध घृणा अथवा ईर्ष्या द्वेष का प्रचार न करो चाहे वह कोई भी क्यों न हो दूसरों को पीछे धकेलने का प्रयत्न न करो अपने अथवा अपने प्रियजनों के स्वार्थ के लिए दूसरों का बलिदान न करो पशु जगत में जीवन के लिए संघर्ष की आवश्यकता है क्योंकि वहाँ श्रेष्ठतम की उत्तर जीविता का नियम लागू होता है लेकिन मानव पशु नहीं है और उसे पशु की तरह आचरण नहीं करना चाहिए इसे पशु जगत के नियमों का अतिक्रमण करना और ईश्वर के राज्य में प्रवेश के लिए प्रयत्न करना चाहिए ईश्वर के राज्य में प्रेम और त्याग के नियम लागू होते हैं आध्यात्मिक व्यक्ति का आदर्श राग और द्वेष से निर्लिप्त बने रहना है उसमें दूसरों के प्रति प्रेम और दया होना चाहिए आध्यात्मिक व्यक्ति दूसरों को कष्ट के उनसे अधिक अनुभव करता है उसमें दाम्भिक और क्र व्यक्तियों के प्रति भी करुणा के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता वह महान व्यक्तिगत त्याग करके भी सदा दूसरों की सहायता करने का प्रयत्न करता है लेकिन वह दया के नाम पर सांसारिकता में नहीं फैल फंसता वह दूसरों द्वारा उनके व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपना दुरुपयोग नहीं होने देता इस संसार में विद्या शक्ति और अविद्याशक्ति दोनों ही कार्य कर रही है साधक को विद्याशक्ति के प्रति उन्मुक्त होना चाहिए किंतु शक्ति के प्रति नहीं इसके लिए उसे थोड़ा फुफकारना चाहिए लेकिन उसे काटना नहीं चाहिए उसे घृणा अथवा बदले की भावना का पोषण भी नहीं करना चाहिए उसे अपने चारों ओर कीड़ा कर रही शक्तियों के प्रति बहुत सजग होना चाहिए वास्तविक अहिंसा एक उच्च आदर्श है हमें धीरे धीरे उस लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए सर्वप्रथम मन को सभी अपवित्र विचारों और मल से शुद्ध करना चाहिए कुछ वास्तविक आध्यात्मिक उपलब्धि होने पर ही सच्ची अहिंसा आ सकती है सैद्धांतिक अहिंसा और अपने जीवन में उसका आचरण दोनों में बहुत अंतर है ईशा वास्य उपनिषद में हम पाते हैं जब व्यक्ति अपनी आत्मा को सब में और सब को अपने आत्मा में देखता है तब वह किसी से द्वेष नहीं करता आत्म सच्ची अहिंसा का आधार है यह बात उपनिषदों में बार बार कही गई है आत्म होने पर व्यक्ति किसी से घृणा नहीं कर सकता लेकिन साधना की प्रारंभिक अवस्था में साधक को दूसरे के साथ व्यवहार में अत्यंत सावधान होना चाहिए अहिंसा के नाम पर उसे बहुत अधिक कोमल या पराभवी नहीं होना चाहिए दृढ़ता रहित बहुत कोमल लोगों के लिए आध्यात्मिक जीवन बहुत कष्टप्रद हो जाता है संसार की बुराइयों का सामना करने के लिए महान शक्ति आवश्यक है जहां तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति का प्रश्न हो वहां अत्यधिक कोमल अथवा भाव मत बनो लेकिन हमें अपने प्रति भी कठोर होना चाहिए हमें हिंसा क्रोध घृणा के मनोभावों को अपने मन से पूरी तरह से निकाल देना चाहिए कभी कभी हम ऊपर से दूसरों के साथ मिलजुल कर रहते ही हों पर मन ही मन क्रोध से जल भून रहे हों यह बहुत हानिकारक है पहले आंतरिक अहिंसा का अभ्यास करो इससे मानसिक शक्ति बढ़ती है केवल बलवान ही अहिंसक हो सकता है